नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ लोनावाला में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल में हम लोग अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं एक्टर डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म मेकर इन सभी से मुलाकात हो रही है और अभी मेरे पास विशेष आर्टिस्ट एक्टर अनिरुद्ध दवे हमारे पास हैं जो टीवी में आपने देखा होगा यारो का टशन और बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल हैं जिसमें उन्होंने काम किया है और बड़े प्यार से एक्टिंग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है प्लीजेंट उनका चेहरा है और सभी को आकर्षित करते हैं अपने एक्टिंग के ज़रिए तो आइए अभी आपको वो अपनी आवाज़ के ज़रिए भी लुभाएँगे तो आप सभी की तरफ से एक्टर अनिरुद्ध जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर और आप खुद भी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं एक अच्छे कलाकार हैं क्योंकि आवाज़ का धनी होना और सच कहूं तो ये कला है कि आप किस तरीके से बात करते हैं और अभिनय करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्पीच ही आता है तो ये आपकी भी एक तारीफ काबिल है ये बात कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए देखिए मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ राजस्थान लेकिन जन्म जो हुआ वो है उत्तराखंड उत्तरांचल में अच्छा, अच्छा। उस समय तक वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था बाद में फिर उत्तरांचल हो गया और परिवार में फादर मेरे श्री विपिन कुमार दवे सेंट्रल स्कूल में टीचर रहे मदर भी शिक्षिका रहीं शिक्षक परिवार से संबंध रखता हूं और वहीं धीरे धीरे रंगमंच करते करते पहले दिल्ली आया क्योंकि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वहाँ पर है तो सब तो वहाँ पर कुछ टाइम फ्री करने के बाद फिर मुंबई आए और मुंबई में फिर सीरियल का तांता ऐसा लगा सतीश कौशिक जी के साथ एक फिल्म की थी तेरे संग उसके बाद फिर राजकुमार आर्यन मेरा पहला शो एन डी टी वी फिर रहने वाली महलों की फिर उसके बाद मेरा नाम करेगी रोशन फिर फुलवा फुलवा के बाद हाउसवाइफ सब जानती है उसके बाद यारों का टशन सूर्यपुत्र पुत्र कर्ण और अभी पटियाला बेबसाली में काफ़ी चर्चित शो रहा और हनुमान सिंह के किरदार को बहुत पसंद किया गया तो उसके लिए तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में आ, उतार चढ़ाव भी होता है क्या आपके लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव जो है उसके बारे में देखिए उतार चढ़ाव जो है मुझे लगता है कि इस फील्ड में एक हिस्सा है चाहे वो एक मेरा जैसा एक इंसान जो जिसको दस साल हो गए हो वो हों जो कल के आए कोई कलाकार हों चाहे श्री अमिताभ बच्चन हों हम सबका सभी कलाकारों के एक जो स्ट्रगल है वो चालू रहता है अच्छा। बस ये होता है कि जब आप परिपक्व हो जाते हैं आप और ज़्यादा मन जाते हैं तो उस तरीके का स्ट्रगल नहीं होता बट एक अच्छे किरदार की भूख जो होती है वो ताम्र एक वो संघर्ष चलता रहता है अच्छा, क्यों क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियां आपको पसंद नहीं आती हैं कुछ किरदार आपको पसंद नहीं आते हैं कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको नापसंद होती हैं और कोई भी कलाकार अगर कुछ भी काम करता है तो वो अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करता है जब तक आप आंतरिक मन और आंतरिक शांति से किसी काम को नहीं करें आप लोग तो खैर इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि शांति जो है वो सर्वोपरि है तो जब तक वो चीज़ नहीं हो तब तक काम करने का मज़ा नहीं आता और उतार चढ़ाव जो है वो जीवन का हिस्सा है चाहे ये फील्ड हो चाहे कोई भी फैक्टर हो कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत लाजमी है उतार चढ़ाव चलते ही हैं अनिरुद जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग कुछ एक्टिंग्स करते हैं कुछ अलग अलग जगह पे जाना होता है घूमना होता है हमें तो अभी इन चीज़ों में जो सीरियल वगैरह आपने की हैं फिल्में वगैरह की हैं तो जहाँ पर घूमने गए जैसे आज लोनावाला में यह फिल्म फेस्टिवल है मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा सुंदर है तो आप ऐसे जहाँ पर सेट पे जाते हैं घूमने जाते हैं या शूटिंग के दौरान तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आकर्षित किया सराउंडिंग देखिए कलाकार के लिए मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में ना वो अपना एक सुख ढूँढ लेते हैं ठीक है आज आप और हम यहाँ पे बैठे हैं अभी हम देखिए कितना अच्छा सनसेट कहाँ रहा है तो वो पीछे बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है सर आप पैन कर सकते हैं कैमरा तो इतना खूबसूरत ये शायद बड़े शहरों में रह के बिल्डिंग्स के बीच में रह के आपको इतना खूबसूरत सनसेट देखने को नहीं मिलता और जहां पे ना सोने का पता है ना जागने का पता है ऐसे में कितने बजे सूर्योदय हो रहा है कितने बजे सूर्यास्त हो रहा है बड़े शहरों में शायद मुझे लगता है लोग उस चीज़ को बहुत आ, मिस करते हैं तो कलाकार आदमी अब यहाँ पे भी एक अलग मज़ा आ रहा है आप हरियाली के बीच में बैठे हैं देखिए कितना अच्छा <laughs> पेड़ है उधर सूर्यास्त हो रहा है अच्छी सी बातचीत हो रही है क्रिएटिव किताबों की कहानियों की फ़िल्मों की सिनेमा की बातें हो रही हैं तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज़ है तो हम अपना स्पेस खुद ढूंढ लेते हैं कहने ले का मकसद वो है। हाँ हाँ। हाँ। मुझे समझ में आ गया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी सोच रहे होंगे कि रमेश जी पूछ कूच रहे हैं और अनुरु जी बता कुछ और रहे हैं लेकिन दोनों का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक है कि हम लोग आज जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं शहरों में जब हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर हम सूर्योदय या सूर्यास्त को कभी भी नहीं देख पाते पूरे साल भर में तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उस जगह से थोड़ी देर के लिए साल में एक बार या हफ्ते के लिए बाहर आइए और कुदरत का जो खूबसूरत नज़ारा है उन्हें भी देखिए उसका आनंद उठाइए उससे आपको ऊर्जा मिलेगा और आपका सेहत के लिए एक क्या कहते हैं पॉजिटिव शक्ति मिलेगा जिससे आप बीमार कम पड़ेंगे तो ऐसा भी कुछ प्लान आउट आप करके कभी कभी कुदरत के लिए समय दें और उसके साथ बिताएं कुछ पल तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि एक गाना कोई भी आपका पसंदीदा हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाइए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन गगन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के गीत चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की चलिए <laughs> <laughs> आशा करता हूँ आप भी गुनगुना रहे होंगे और गुनगुनाइए यार जीवन में क्या रखा है इतना मायूस क्यों हो गुनगुनाते रहिए आइए आपकी मुस्कुराहट और बढ़ा देते हैं अभी लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और इसी किशोरदा का प्यारा सा गीत को गुनगुनाते हैं साथ साथ सुनते हैं आप सुनाए हैं रिडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा रहो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 कभी यूं ही जब हुई बोझल सासे भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सासे भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें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 मेरी अपना मन अपना ही होते सहे दर्द पर आए दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन धर जाए सांझ के दुल्हन बदन चोराए चुपके से आए जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुन है दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुन रे।, रे ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुर चुपके से आए मेरे ख्यालों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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आप आनंद फिल्म का सुन रहे थे हम भी आनंद ले रहे थे और आप भी आनंद उठा रहे होंगे तो चलिए इस आनंद को और बढ़ाते हैं और सीधे अनिरुद्ध जी से आपको जोड़ देते हैं ना कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं देखिए आप <laughs> और अब बात करते हैं जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं इधर उधर और एक कलाकार क्या करते हैं हर चीज़ों से पॉजिटिव लेता है तो यहाँ पर हम लोग अनरुद्ध जी से भी उनकी बातें सुन रहे हैं और सबसे अच्छा जो चीज़ है यानी एक्टिंग में अभी तक आपने जो किया है अलग अलग किरदार आपने निभाया उसमें जो आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत एक अहम था देखिए 2012 में स्टार प्लस पे एक शो आया था रुक जाना नहीं जिसमें एक छात्र संघ नेता छात्र संघ अध्यक्ष का किरदार मैंने निभाया था जिसका नाम था इंदू सिंह वो रह, बहुत ही चर्चित रहा बहुत लोगों को पसंद आया और ये एक ग्रे शेड का कैरेक्टर होके भी उसमें एक हीरो एलिमेंट था तो एक बहुत अलग अलग जब तक रंग एक एक्टर को प्ले करने को नहीं मिलता तब तक उसमें मज़ा नहीं आता हालांकि हनुमान सिंह मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब रहेगा एक किरदार इसमें बहुत रंग थे बहुत लोगों को पसंद आया और उसके अलावा यारों का टशन एक ऐसा था कि जो रोबोट था जो इंसान ही नहीं, नहीं था तो वो एक भी अपने आप परफॉर्म करना वो बहुत तो मुश्किल था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पेचीदगी आती है और आप एज़ एन एक्टर अपने आप को ज़्यादा तैयार करते हैं उस तरीके का किरदार था जो मेरे जीवन के हमेशा बहुत करीब रहेगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज श्रोता मित्रों को क्या देना चाहिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए बीस बीस आ रहा है 2020 नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत बहुत मुबारक हो इस आने वाले साल में आप लोग मस्त रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें जो भी काम करते रहें दिल से करें और जैसा कि नाइन्टी का कहना है कि आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें गुनगुनाते रहें ऐसे ही अपना ने पूरा साल बिताएँ बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार के साथ मैं अनिरुद्ध दवे आप लोगों से विदा लेता हूँ और फिर मुलाकात होगी शुक्रिया धन्यवाद बहुत सारा प्यार <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर अमरुद जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए श्रोता मित्रों फिर मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा आते रहो अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी नो का दुश्मन धना धन धनाधनी जानी जनार्दन तरम पम पम पम अम जॉ जानी जनार्दन तरम पम पम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अभी हमारे बीच में अनूप जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे वो एक प्रोड्यूसर भी हैं तो साथ साथ में एक्टर भी हैं तो अनूप जी से हम लोग प्रोड्यूसर क्या होता है और एक्टर क्या होता है ये दोनों चीज़ों को जानेंगे आप सभी की तरफ से अनूप जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू सो मचर टूर जी अनूप जी हमारे साथ में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके दिल तक उनकी बातें पहुंचाने का प्रयास करूँगा आप सभी की तरफ से फिर से एक बार अनूप जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में कुछ बातें बताए आई लिव इन चेनईरिजिन फ्रॉम केरलाई वाइफ एंड आई टू डॉसमैन Uh, i make the ayurvedic soap remedy mix uh, so that is my main profession uh, acting and film making is my passion so i started my film production in the year 2007 uh, i have produced more than 20 feature film short films and documentaries uh, already a winner of kerala state awards prize and national award and i'm also a guinness record holder in making film 51 51 तो चलिए अनुप जी बहुत ही अच्छे गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं 51 घंटों में उन्होंने एक फिल्म को पूरी तरह से बना के कंप्लीट किया है तो ये उनका गिनीज बुक रिकॉर्ड है और उसके साथ में ये एक बिजनेस है मैडमिक्स साबुन हम लोग पहले जमाने में एक नाम सुना करते थे टीवी वगैरह भी इसको देखा करते थे और उन, मेडिमिक्स एक आयुर्वेदिक सोप है उसका आप इस्तेमाल करते भी होंगे या आपके फादर्स वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो ये एक अच्छी जो बात है उन्होंने बताया बिजनेसमैन होते हुए उनका एक पैशन है मना हमारा जैसे ना हमको भी कुछ हॉबीज़ रहते हैं इंटरेस्ट रहता है उनका इंटरेस्ट फील्ड है फिल्म के साथ टी के साथ जुड़ना तो इसी वो फिल्म बनाते रहते हैं और साथ ही साथ एक्टिंग भी करते हैं तो चलिए अब एक्टिंग की तरफ चलते हैं अनुप जी बताइए एक्टिंग के बारे में किन किन फिल्मों में आपने एक्ट किया है उसके बारे में Basically I am a stage actor. Mm -hmm. Last 40 years I am doing stage plays mm -hmm. in Malayalam and Tamil right. and uh, wow. of course I did uh, around 10 uh, films also then uh -huh. some serials. Uh, I am not very fond of doing uh, regularly okay. cinema acting but at the same time I love to do stage plays. Right. And uh, in this Appu in search of truth uh, uh, That particular character is is is a a a a Gandhian uh, philosopher. He also an astrologer, and mm and -hmm. And it's a story with a grandfather and grandchild. Mm -hmm. and a, a very good message is conveyed through that mm -hmm. uh, character and that film. Mm -hmm. So that is why I इज to do that character. Achha, I wanted achha. to convey that message, <laughs> you know, through me. So that is why I suggested to director आई विल डू माई सेल्फ दैट कैरेक्टर अच्छा चलिए एक्टिंग के बारे में अनुप जी कहते हैं कि उन्हें थिएटर बहुत पसंद करते हैं वो आ, ड्रामा करना लेकिन फिल्मों में उनको टाइम जैसा मिलता है वो एक्टिंग भी करते हैं और ख़ास करके अपू इन सर्च ऑफ ट्रुथ ये जो फिल्म है सत्य की खोज में इसमें उनको वो गांधी जी वाला जो गांधी फिलोसफर है वो एक्टिंग जो है वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया तो उस चीज़ को उन्होंने खास रिक्वेस्ट करके उस एक्टिंग को उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है एक एक्टर को अपने एक्टिंग करने के लिए जहाँ पर भी उनको लगता है कि ये मेरी एक्शन करने वाली या मेरे लिए अच्छा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और मैं जाते जाते कहूँगा कि रेडियो मधुबन के सभी लिसनर्स को आप एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहें you know i'm very happy to be here in lonavala and to participate in this film and uh, i'm uh, happy that you know uh, this uh, people uh, lonavala film uh, festival. festival is promoting good films <laughs> so actually you know it's a it's a place for actually budding uh, filmmakers to come and show their films and uh, I, i i'm happy that so many film lovers are you do mm. watch the movie and uh, as a businessman uh, what i can do uh, now i can tell you all is that you know uh, believe in yourself believe in your uh, ability to do things and whenever you get an opportunity grab it whether it is in business or film or any other area mm -hmm. grab it when you get the opportunity you will be successful चलिए अनुप जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है और उन्हें यहाँ लोनावाला आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फिल्म मेकर या फिल्म आर्टिस्ट या लोगों से मिलकर उन्हें खुशी हो रहा है और उनको और ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि उनकी फिल्म को सिलेक्ट किया गया है और वो सारी चीज़ें देख कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैसेज उन्होंने दिया कि अपने पर भरोसा कीजिए और अपने शक्तियों को जानिए और इन दोनों का अच्छी तरह से आप समझकर जब उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी और जब भी आपके पास मौका आता है आपको साबित करने का तो ज़रूर उसे करिए और आप देखिए आप सक्सेस जल्दी पाएंगे ऐसा उनका कहना है तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज उन्होंने दिया तो थैंक यू सो मच अनुप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सो मच थैंक यू सो मच <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को और बहुत सारे एक्टर से आप मिल रहे हैं डायरेक्टर से मिल रहे हैं प्रोड्यूसर लोगों से मिल रहे हैं और आपको बहुत खुशी रही हो रही होगी और इसी खुशी को और बढ़ाते हैं जाते जाते आपके लिए एक खूबसूरत सा गाना आप सुनाए हैं रेडो मधुमन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुमन 90.4 पॉइंट फोर लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सभी लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग आर्टिस्ट लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और अभी हमारे बीच में बहुत ही अच्छे इंडियन डांसर्स हमारे बीच में हैं कविता जी हमारे साथ हैं जिनका हमने अभी परफॉर्मेंस देखा वंडरफुल परफॉर्मेंस उन्होंने किया और नारी के तीन अलग अलग रूपों को दर्शाने का उनका पूरा प्रयास बहुत ही सफल रहा राधा सीता और यशोदा मैया और साथ ही साथ वर्तमान समय की नारी को भी उन्होंने दर्शाया है तो ये चारों ही हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं तो सबसे पहले मैं कविता जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी की तरफ से कविता जी एंड टीम का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार थैंक यू <laughs> रेडियो मधुवन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज हम मौका मिला है रेडियो में कुछ बोलने के लिए जी जी जी। आज हम यहाँ पे नारी का तीन रूप दर्शाया है लोगों के सामने नारी का पहला रूप है बचपन मतलब उसको हम सीता के साथ कनेक्ट किया है माँ सीता अपने दोनों बच्चों को जैसे प्यार से बड़ा किया था इसे ही बचपन हमारा कटता है उसके बाद हम लोग श्रृंगार लिया है राधा के साथ कनेक्ट किया है और यौवन अवस्था एक नारी का जो यौवन अवस्था आता है उसमें उसका चाल चंचल होता है नज़र तीख नज़र से देखती है और मन हमेशा चंचल रहता है उसके बाद हमने लिया है माँ माँ को हम माँ दुर्गा के साथ शक्ति स्वरूपिनी के साथ कनेक्ट किया है ये था आज हम हमारा टॉपिक नारी तू नारियणी यत्र नाज्यस्त तु तत्र रम्यंते देवता कहा जाता है जहाँ पे नारी की पूजा होता है वहाँ पर वहाँ पे देवतागण भी बास बास करते हैं थैंक यू चलिए कविता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो परफॉर्मेंस है उसका थीम बताया सीता राधा और यशोदा का जो थीम है उन्होंने बिल्कुल अपने शब्दों में बताया है और जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक संस्कृत का जो चीज़ है वह हमें बताने का प्रयास किया है जहाँ पर नारी नारी को पूजा जाता है वहाँ पर देवताएँ निवास करते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और कलाकार से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा और नमस्कार कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं बहुत खुश हैं और आप अपने बारे में बताइए आप मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ मेरा नाम प्रीति राजगढ़िया है मैंने अपनी जर्नी बारह साल की उम्र में शुरू की थी और तब से अब तक मैं नृत्य से जुड़ी हुई हूँ और आज का जो इवेंट रहा एंड उसमें आई आम रियली थैंकफुल टू कविता जी एंड वी जस्ट केम एज अ ग्रुप और हमने इसको एक फ्यूजन के रूप में जो कि आम आदमी को भी समझ आए और वो उससे कनेक्ट कर सके तो उसी को हमने एक प्रस्तुति के रूप में पेश किया और वी आर रियली हैप्पी दैट इट वॉज अपलोडेड एंड ऑडियंस लाइक डिड इसमें जो आपका रोल था वो कौन सा था सीता थे मैं मैं यशोदा थी <laughs> मातृत्व का रोल आई थिंक मैंने uh, बिल्कुल uh, प्रयत्न किया कि मैं उसे बखूबी निभा सकूं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आइए आगे बढ़ते हैं एक और नृत्यांग से हम मिलते हैं नमस्कार आपका भी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच Uh, मेरे नाम चिंगलम्बी है मैं मणिपुर से हूँ मैं भी बचपन से मतलब डांस करते करते आई हूँ मैंने मणिपुरी डांस भी किया है और फिर अभी कथक वही करते आ रही हूँ तो हाँ हाँ जी मैंने हम्म बुद्ध हाँ जी तो फिर अच्छा बहुत अच्छा लगा आज परफॉर्म करके तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आइए आगे बढ़ते हैं आज की नारी से मुलाकात करते हैं स्वागत है आपका जी आप अपने बारे में बताइए जी आ, मेरा नाम है गरिमा चौहान डांस से इतना लगाव था कि मैंने अपनी कॉरपोरेट जॉब को छोड़कर कुछ ऐसा करना चाहा जो मेरा दिल चाहता है इसीलिए मैं यहां पर हूँ और आज जो हमने परफॉर्मेंस दी उससे हम यही बोलना चाहते हैं कि आज की डेट में जब नारी को एक मटेरियलाइज किया जाता है एक चीज़ समझा जाता है तो इस दौर में ये सबको समझाना ज़रूरी है कि वो एक एक इंसान है उसकी हर हर स्टेज में खूबसूरती है चाहे उसका बचपन हो या उसकी जवानी हो या उसका बुढ़ापा हो हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि जब चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं और जब उस वक्त पे जब उनके वो दौर जब उनके बच्चे उन्हें छोड़ने लगते हैं तो औरत को लगता है कि उसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है तो मुझे यही कहना है कि हर स्टेज हर स्टेज ब्यूटीफुल है और इवन आज की डेट में जब बच्चों के साथ इतना बुरा हो रहा है और हम जो देख रहे हैं मतलब इतना उसको चीज़ की तरह समझा गया है कि उसको उसकी ख़ूबसूरती को देखो उसको सराहो बट उसके साथ उतना बुरा मत करो जो आजकल कर हो रहा है तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये सब बहुत खूबसूरत है उसको वो जैसी है वैसा रहने दो जज मत करो और बस उसको देखो वो भी इस दुनिया में आई है तो उसको उसका हक दे दो उसको जीने दो बस और हर स्टेज पे सब खुश रहे यही हम चाहते हैं चलिए मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में जिस तरह की बातें हो रही हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रही थी गरिमा अपने डांस के माध्यम से अपने क्राफ्ट के माध्यम से हमने उसे देखा बहुत ही सुंदर उनका परफॉर्मेंस रहा हर जगह पे उन्होंने अपने आप को सटीक बिठाने का और उन भावनाओं को अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने डांस पोज के माध्यम से क्राफ्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया करंट सिनारों में जो नारी के साथ हो रहा है और उसके साथ में एक उनकी खूबसूरती है जैसे एक फूल है उसको दूर से जितना आप देखते हैं निहारते हैं उतनी उसकी खूबसूरती बढ़ती है लेकिन जैसे ही आप उसे छूते हैं या फिर उसको मसलने की कोशिश करते हैं या अपने पास तोड़ के रखने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इसलिए किसी भी चीज़ को अच्छी चीज़ को दूर से निहारिए तोड़िए नहीं यही हमारा मैसेज था तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इसी तरह समाज में अच्छा मैसेज लेके आप करते रहें और हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। ये दिल आया हो यारों यार। का दुश्मनों का दुश्मन मत धनाधन जॉ जान जाने जनार्दन करी जान जनार्दन करम पम पम पम नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी हम लोग यहाँ फिल्म में हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है उसमें बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर इनसे मेरी बातें हो रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी से जोड़ने का तो अभी मेरे साथ है संदीप सावंत जी जो फिल्म मेकर हैं मराठी फिल्म बनाते हैं और अभी इनकी एक फ़िल्म यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है और एक पहले उन्होंने मराठी फिल्म बनाई उस फिल्म को ऑस्कर तक जाने का मौका मिला है तो ऐसे अच्छे फिल्म मेकर हमारे बीच में है अभी जो स्क्रीनिंग हो रहा है उसका नाम है नदी वहाते यानी पानी बहता है <laughs> तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप सभी की तरफ से संदीप सावंत सर का बहुत बहुत स्वागत है और कैसे है सर ठीक हो बोलिए मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से फिल्मों को बनाना ये आपका बचपन से शौक़ रहा या बीच में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का आपका थोड़ा सा कहानी बताएँ बेसिकली मैं करीब 1986-87 से काम कर रहा हूँ पहले काफ़ी साल मैंने थिएटर किया हुआ है करीबन 15-16 साल तो मैंने थिएटर किया है अब एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ तो 1986-87 से पहले 15-16 साल तो मैंने थिएटर किया हुआ है हाँ एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक थिएटर किया हुआ है और साथ में छोटे बच्चों के लिए काफ़ी काम किया किया हुआ है और कुछ छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज थी और स्लाइड शोस थे ऐसे काफ़ी लेवल तक काम करते रहे उसके बाद में फ़िल्म का सिलसिला शुरू हुआ अराउंड अराउंड uh, 98 टू 2000 में hmm. और मैंने पहली फिल्म बनाई जो श्वास थी जो दो uh, 2003 में फिल्म कंप्लीट हुई फोर में रिलीज हुई hmm. और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला गोल्डन लोटस मिला बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर और मराठी सिनेमा को आफ्टर 50 इयर्स 50 साल पहले जब नेशनल अवॉर्ड शुरू हुए थे तब शामचाई नाम की एक फिल्म थी आ, उसको नेशनल अवॉर्ड मिला था तो आफ्टर 50 इयर्स मराठी सिनेमा को नेशनल अवार्ड मिला जो श्वास के रूप में मिला और श्वास आ, आ, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर के लिए बाकी श्वास के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी शोज हुए काफ़ी फेस्टिवल में गई एक सिलसिला वो चलते रहा उसके बाद में मैंने जो फिल्म की है जिसका नाम है नदी वाहते जिसकी स्क्रीनिंग आज यहाँ पे हो रही है नदी वाहते ये फिल्म बेसिकली कोई बड़े नदी के ऊपर नहीं है मिस गंगा यमुना ऐसे कोई बड़ी जो नदी होती है उसके ऊपर नहीं है जो अपने गांव से एक छोटी नदी बहती है जिसको हमें अभी भी वो बह रही है तो ऐटलीस्ट हमारे पास चांस है कि उसको हम सेव कर पाएँ तो नदी को सेव करना मीन्स क्या करना है नदी को सेव करना है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ आ, मार्च निकाले या कुछ उपोषण करें या ऐसे कुछ वो पूरी एक्टिविटी करें उससे मुझे नहीं लगता कि नदी सेव होती है तो नदी सेव होने के लिए अभी बेसिकली फिर से नदी के बारे में सोचने की ज़रूरत है नदी के पानी का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके तरीके के बारे में और उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है अगर हम नदी का यूज़ करना शुरू करते हैं काफ़ी दिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि नदी के नदी की तरफ हमारा ध्यान द्या, ध्यान अच्छी तरह से नहीं है हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं जिस दिन हम उस पानी का यूज़ होना शुरू होगा तो रिस्पोंसिबिलिटी आएगी ना कि इस पानी के न, पानी को हमें यूज़ करना है तो तो पानी यूज़ करना है मींस क्या करना है उसके उसके शोध या सर्च की ये फिल्म है अच्छा, अच्छा। <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज इस फिल्म के साथ आपका जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि ये अभी के वर्तमान समय में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण का जो जिस तरह से रूप देख रहे हैं उससे हमें भी अपने आप को भी महसूस हो रहा है और हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है तो यही चीज़ें जो है फिल्मों के माध्यम से जब लोगों के बीच में पहुंचती हैं तो हर व्यक्ति इसके ऊपर चिंतन करेगा और इसके ऊपर काम करेगा तो संदीप सावंत जी ने इस मैसेज को लेकर फिल्म बनाया है तो हमारी ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपने दोनों फिल्में जो बनाई हैं कहीं ना कहीं जो पहली फिल्म रही जो ऑस्कर के लिए आपकी गई स्वास जिसका नाम है और अभी जो आप नदी बहाते ये जो नाम ही अपने आप में एक मैसेज देने का काम भी कर रहा है कि जहाँ पर पानी या पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें उसमें बताई गई है तो ये बहुत ही सोशल इवेंट को लेकर आप फिल्में बना रहे हैं और ऐसी फिल्में बनाते रहें ऐसी हमारी शुभकामना आपको एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर में किसी नए आर्टिस्ट के साथ तब तक आप बने रहिए है रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो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 तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे खुला सकता तेरा प्यार भी एक बंधन है तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता तू नहीं जानता तुम मेरा आप है क्या? तुझ कहू देखता तो दिल कैसे पिघलता है समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात गाती है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 गिरते गिरते संभलता है समय का पिया जलता है दिन ढलता है रात आती है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 उस ढंग से देखिए कि इसमें किस तरह से काम हो रहा है तो चीज़ें हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कई बार हम लोग सिर्फ सीन्स देखते हैं और अजमशन कर लेते हैं उसके पीछे की मेहनत या उसके पीछे का स्ट्रगल या उस मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं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 ता